ऐसा भी सामान्य गुण है यह शक्ति को भी सामान्य गुण मानना होगा क्यों सर्व द्रव्य वर्तित्व सर्व द्रव्यवर्ती में भी मान लिया है गुण में भी शक्ति मान लिया है है ना तो आप इस विचार हम करेंगे सर्वद्रव्य में वो रहता है कितना ही द्रवी व्यक्ति में आपने सिद्ध किया है ना पूर्व आपने अनुमान में सिद्ध किया अनुवास कथन करते हुए कहा था उसको हम गुण में भी मानेंगे तो इसलिए सभी में माना। तो तो इस वर्तना का समस्या द्रव्य व्यरिक्तों में भी जबान है फिर उसे गुण तो कैसे हो सकता है हमारे गुणाश्रव्यु द्रव्य लक्षण हो जाएगा गुण का आश्रय होने से इसलिए हम इसका लक्षण को मानते रहिए आपका लक्षणाश्रय द्रव्यम हमारा नहीं द्रव्य लक्षण से अस्मिर अंगीकर गुणाश्रय द्रव्यम द्रव्य का लक्षण को हमारे द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है क्यों आप चीज तार्किकोत्तम द्रव्य लक्षण तार्किक कौन से कहा हुआ द्रव्य का जो लक्षण है वह अति व्याप्ति से ग्रस्त है क्यों क्योंकि चतुर्विंशतिष्ठा गुणा कणभुजा इति गुणा न्यानत्व से तिरव गति दत्वायच् स्वीकारादी सिद्धा गुणा क्योंकि उनकी पंक्ति है प्रशस्त भाषिका भाष्यकार की पंक्ति निश्चित देखी है चतुर्विशतिर्गुणा ये जो है भाष्य की पंक्ति है चतुर्विंशति गुणा अर्थ गुण में 24 संख्या अपने माना ना असंख्या क्या है तो गुणों का आश्रय गुण हुआ कि नहीं हो संख्या रूपी गुण का आश्रय अन्य गुण हो गए रूप में तो रस को दो बोलोगे, ऐसे गिनते-गिनते सभी गुणों में आप मिलाकर 24 संख्या बिठा दी कि नहीं बिठा दिए 24 संख्या कहाँ रहेगी वहीं 24 गुणों में रहेगी अर्था गुणों 24 संख्या रूपी गुण का आश्रय हो गया चौबीस गुण हो गया तो गुण आश्रय का लक्षण गुणों में सीधी सीधी बात है कि संख्या एक और उसको आपने गुण में बिठा दिया केवल एक गुण में नहीं बोल चौबीस गुण व्याप्त होकर 24 संख्या रहेगी ना 24 संख्या कहाँ रहती है अपने अधिकार अधिकरण जितने भी है सब व्याप्त होकर वाले क्योंकि एक संख्या चाहे दो संख्या चाहे कोई भी संख्या हो वह स्वाधिकरण में व्याप्त होकर रहते हैं तो रूप रसगंधा आदि पूरे चौबीस गुणों में चौबीस सब संख्या बैठा हुआ चतुर्वेद संख्या बैठा हुआ है और संख्या क्या चीज है गुण तो चौबीस गुण क्या हुए इसलिए संख्या रूपी गुण का आश्रय की नहीं हो गए तो आप लक्षण किया था गुणाश्रो द्रव्यम था द्रव्य के लक्षण किए थे वो चला गया चौबीस में गुणाश्रो द्रव्यम ऐसा है द्रव्य का ठीक नहीं है कि महर्षि कड़ाद ने स्वयं अपने सूत्र में गुणाहा बात भी है गुणाहा ऐसा बोल रहे हैं गुणाहा में बहुवचन कैसे लाए आप कड़ाद महर्षि बहुत क्या है संख्या है या नहीं जैसा हम कहें घटाहा मतलब क्या होता है कम से कम तीन घड़ा घट शब्द से बहुवचन कब आता है जब तीन तीन घड़ा हो, होगा, तब घट घट शब्द से जस लाएंगे हम बहुवचन लाएंगे इस तरह गुण शब्द से बहुचन ला रहे हो इसका मतलब क्या बहुत संख्या को गुण में हमने मान लिया संज्ञा कहा घटाहा में बोलूंगा तो त्रिप्त तीन संख्या जो बहुचंदी और बौद्ध त्री संख्या है वो कहा रहेगी घट में तो रहेगी ना वो जो बहुत कहा है घट में अच्छे घटा बोल रहा हूं राम बोलूंगा तो राम सबसे हमने जस ला रहा हूं बहुत राम है और बहुत कहा रहेगा राम में रहेगा प्रकृति में अजय हमने जब कर्णाधमर्श गुण प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ तो बहुत को आपने गुण रूपी अधिकरण में मान लिया और बहुत क्या चीज है संख्या है और उस संख्या को गुण में स्वयं कौन मान रहा है कणाद महर्षि अर्थात तो गुणाश्रित्व तो गुण में स्वयं कणाल महर्षि मान रहे हैं अतः तो गुणाश्रय द्रव्य में लक्षण कहना उचित तो नहीं होता और पश्चिम भाषाकार ने चतुविश्ता कह दिया गुणाहा कणभुजा स्वयं कर्णभुजा मैंने कणाद महर्षि के द्वारा कणाद महर्षि कौन है नीचे सूत्र संख्या दिया है एक एक पांच वैश्विक सूत्र एक एक पांच टू फोर्टी नाइन में कहा देख रहे दो सौ उनचास पृथ्वी संख्या नीचे एक एक पांच और प्रसाद पंक्ति है पृथ संख्या तीन गत पंक्ति है चतुर्विशति गुणाहा इसे कणाज ने अपने सूत्र में और उसके भाषा प्रसाद महर्षि जी ने अपने भाषा में सबसे क्या प्रयोग कर दिए गुणा हाँ प्रयोग किए हैं चित्र में चित्र शब्द हो गया है इस स्पष्ट मालूम होता है कि आपने स्वयं क्या कर दिया विश्राम ने होनी स्वयं के बाद कणभुजा स्वयं क्या विश्राम कर्णभुजा स्वयं गुणा नाम अपने संख्या कथित है गुणों का अंदर संख्या आश्रित्व को उनके द्वारा कहा हुआ है और संख्याण स्वीकारा और संख्या को आप गुण मानते हो अतएव यह दोष हमारे पर नहीं आएगा भले द्रव्यों में भी शक्ति है गुण मानने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हमारे सिद्धांत नहीं है गुण हमेशा द्रव्य में ही रहता है ऐसा नहीं है गुण द्रव्य ही रहता है ऐसे गुण गुण में भी रह सकता है जैसे आप आपके यहाँ संख्या रह सकती है तो हमारे शक्ति नहीं रह सकती गुणों में कारणगत रूप में जो है कार्य रूप को उत्पन्न करने की शक्ति है एक में विद्यमान क्रिया अन्य में क्रिया उत्पादन कर सकती है उत्पादन करने की शक्ति माननी पड़ेगी अतिव गुण शक्ति नामक गुण द्रव्य में भी रहेगा शक्ति नामक गुण गुणों में भी रहेगा शक्ति के नाम गुण क्रिया में भी रहे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि क्रिया में साक्षात नहीं मानेंगे द्रव्यसर द्वारा क्योंकि केवल क्रिया तो हवा में होगी क्या वो तो अमूर्त वस्तु है अमूर्त वस्तु से मूर्त द्रव्य का अपेक्षा करेगी नहीं करेगा मूर्त द्रव्य आशक्त तो करेगी एक गलत एक में विद्यमान क्रिया दूसरे में क्रिया पैदा करती है जैसे क्रिया शक्ति जो क्रिया में कही जाती है वाक्य में वो क्रियामनी द्रव्य में ही माननी पड़ी अत्य हमारे काम में कोई आपत्ति नहीं है ये शक्ति गुण मानने में कोई दोष नहीं होता है इस प्रकार से चौबीसों गुणों का विचार समाप्त हो गया अब विचार होता है हमारे यहाँ चौबीस आपके भी चौबीस है लेकिन चौबीस चौबीस में फर्क है आपने गड़बड़ कर दिया ना अलग चीजें ली उस पर भी तो चर्चा होना पड़ेगा ये कैसा हुआ क्यों तो उस करते तार के शक्ति अब इन 24 गुणों को जो हमने सिद्ध कर लिया है उस पर विचार करके हमारा कहना यह है कि तार्किक लोग जो है हमारे द्वारा स्वीकृत जो तीन है ध्वनि प्राकट शक्ति इनको गुण नहीं मानते हैं इन दिन के जब क्या मानते फिर 24 चौबीस संख्या पूरी गई होगी कैसे 21 होना चाहिए फिर शब्द धर्म धर्मान गुणत्तम आकांक्षा और बोलो जो है शब्द धर्म और अधर्म को गुण रूप स्वीकार करना चाहते हैं इसलिए वो भी 24 पूरा कर लेते हैं लेकिन कौन सी 24 को सही मानना इन तीन से विशेष क्यों उन तीनों से विशिष्ट तब कहते हैं हम तो खंडन कर चुके हैं शब्द गुण नहीं है शब्द विशिव कर चुका हूँ इसलिए हमारे बात आपको मानना पड़ेगा और धर्माधर्म गुण नहीं हमने सिद्ध कर दिया है यागा धर्म है ना वेद में तो है वो अतएव सीधे हमारे ही मानना चौबीस सही है उनको तीन मानना बिल्कुल गलत है शब्द धर्म गुणत्व आकांक्षा थी चार ध्वनियादी नाम अगुणत्व पक्ष तेषा गुणत्व समर्थना ध्वनियादियों को वे लोग अगुण कहते गुण नहीं मान रहे हैं वह वह पक्ष उनमें गुणत्व का हमारे द्वारा समर्थन करने मात्र से ही खंडन अपने हो गया जब हमें गुण सिद्ध कर दिया है तो वो उनके कहने से नहीं होता कि गुण नहीं है क्योंकि उन्होंने जो अगुणत्व सिद्धि में तर्क दिए थे उन तर्कों को हमने खंडन कर दिया है और उन्हें तो स्थापित कर दिया अतएव कहते हैं उनके जो मत है अगुणत्व कथन करना वह निरस्तो भी से समझना चाहिए और शब्द की शब्द से द्रवित्व दो प्रागेव शब्द के द्रवित्व को भी हमने गुणत्व निषेध करके धर्मित्व को में समर्थन कर दिया है धर्माधर्मो आत्मशिष्ट गुणों में तार्किका नाम और धर्माधर्म की बात है उनकी तो तोड़ी पता नहीं कैसी है तार्किका अपने आप को मानते हैं क्या उनकी बुद्धि तो भगवान ही जाने सचमुच नहीं है कि लोग अपने आप को बहुत भ्रमण करते हैं लेकिन काफी गड़बड़ है जब न्याय की गहराई में जाएंगे ना अब चित पढ़ लोग पता चल जाता है क्या दम इनमें है कुछ एक भी लक्षण पूरे उनके सौरस पदार्थ या सात पदार्थ वैसे सब को खत्म कर देते ऐसे सिद्ध कर दिखाते ठीक नहीं वो कैसे जबरदस्त है यहां भी देखो तरफ दे रहे हैं अब सीधी सी बात है धर्माधर्म कैसे होता है आपके भी मत में क्या पुण्य कर्म करने से वो पुण्य कर्म रूपा क्रिया क्या है पार्य आरती उतारेंगे, हवन करेंगे, पाई है उससे जो जो धर्म लेकिन आत्मा ऐसे कैसे होगा? पाई क्रिया जो गुण है, कई वस्तुओं में होना चाहिए और इसमें हम लोग लो क्या मानते हैं? हमने संस्कार किसका किया आत्मा का किया क्या छिड़का आपने जल किस सामग पे सामग्री शुद्धिकरण किसी करी सामग्रियों की भूत सामग्री द्रव्य भूत मान को मान जो होते कहा संस्कार कह दिया था इसीलिए इनका कहना है धर्म आत्मश गुण तारकाणुमत उपेक्षणीय क्यों आत्मशेष गुणे लौकिक नाम धर्माधर शब्द प्रयोग दर्शन कि आत्मा न कोई विशेष गुण के मामले में धर्म और अधर्म का शब्द लोक में कोई प्रयोग होता ही नहीं कोई नहीं कहता धर्म अधर्म जो है कहा है आत्मा में है ऐसे कोई नहीं मानता और सिद्धांत क्या है ये तो लोक प्रयोग का गम्य शब्दार्था सर्व एवं नहा यह हमारे मत है कि लौकिक प्रयोगों पर ही शब्द के अर्थ का निर्णय प्रामुख्यता से देनी चाहिए इन लोक में ऐसे शब्द ही नहीं प्रयोग हो रहा हो तब अलग बात है हम फिर तभी हम कोशों को ढूंढेंगे निरुक्त कोश है निघंटु है वैदिक कोश है वेद के तो शब्दों के अर्थ निर्णय करने के लिए हम वैदिक कोष में जाएंगे तब तक दर्शन में आए पारिभाषिक शब्दों को निर्णय करने के लिए तब तक दर्शन के कोषो में जाएंगे हर दर्शन का कोष है अपना अपना वेदांत का भी कोष है सांख्य कोष भी हमारे पास है कोष भी है पुराण इतिहास कोश भी है पुराणों में जो शब्द आए हैं वहां अर्थ लेना चाहिए विशेष वो पुराण कोश में है वाल्मीकि महाभारत के रण, शब्दों का निर्णय करने के लिए भी कोश है कि उनके मत के अनुसार उस महाशब्द जो विशेष अर्थ वाला वो बता दिया बाकी तो हर शब्द का को करत बताने की जरूरत नहीं व्याकरण से भी जान लो धातु प्रत्यय लाया निर्णय हो गया लोक में जो प्रसिद्ध है वही अर्थ होता है चेमनी इसे और यहां पर लेकर मंत्रों का इनके विरुद्ध में क्या करना पड़ता है ब्रह्म सूत्र को देखना पड़ता है निर्णय दिया आकाश से क्या लेना, लेना। कहा कौन सा अर्थ लेना है प्रकरण ले लिया जाता है तो अर्थ को, को करने के लिए हमने कहीं विपत्ति करने जा रहे हैं जो लोक में प्रसिद्ध अर्थ है वैसे ज्यादा प्रसार व्याख्या कर लेते हैं इसलिए कहते लोक प्रयोग शब्द अर्थात सिद्धांत धर्मा तो के विशिष्ट गुणों में का प्रयोग प्रयोग नहीं पाया जाता। क्या है देखना पड़ता देख आप उसके बाहिक क्रियाकलाप देख रहे हैं त्रिपुंड लगा रखा है लंबा चौड़ा यह कर रहा वो कर रहा हर की पूजा पाठ दंडो धोती ऐसा पहन रखा है धार्मिक आदमी है पूजा पाठ करने वाला और आप देख रहे मुस्लिम महाराज को जाऊ रहे तो है तो व्यक्ति के क्रियाओं को देखकर के आप निर्णय लेते हो धार्मिक और अधिकता और विहिध कर्म को कर रहा है तो आप धार्मिक कहते हो निश्चित कर्म कर रहे हैं तो उसको अधार्मिक कहते हो आपका विशेष को देख कोई निर्णय नहीं ले सकता न तो देख सकता है तो भी के बारे में का? नहीं सकता। तो एक बार हम आ रहे थे ट्रेन से दक्षिण से कुछ लोग थे उन्होंने सोचे अनपढ़ आदमी है ऐसे बाबा घूमते रहते हैं ना तो ऐसे होगा उल्टा में बोलते रहे मैं अपने चुपचापेशन था अपने लगा। बैठे हैं कोई बोलना है जो बोलना बोलने तो अपने वो क्या करता सुन रहा तो सभी कुछ रिएक्शन नहीं चुपचाप अपने नाश्ता नाश्ता खा लिया उसके बाद गया वो स्टेशन में अखबार आया उनके उनको थोड़ा जता दो ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है मैंने अंग्रेजी अखबार लिखे और उसको पढ़ अब किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो <laughs> लेते है ना भाई हम आप देख रहे हैं और उन्होंने जो हिंदी अखबार ली वो मैंने लिए पढ़ने के लिए ये पता चला चले हिंदी भी जानता हूँ मैं अंग्रेजी भी जानता हूँ उसके बाद ये मुंह बंद ही हो गए बल्कि रात भर सेवा करने लग गए उन्हें मालूम नहीं, नहीं ना भाई चेहरा देखने तो लाठ पे तो लिखा नहीं आप पढ़े लिखे हो नहीं आगे इसे अनुमान किया जाता तो है व्यक्ति का व्यवहार करना सबका सामर्थ्य जो चीज है वह लोक प्रयोग के अधीन होने के नाते है और लोक में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता धर्म और आदर्श किसी आत्मा का विशेष का गुण के, के रूप में व्यवहार नहीं होता अपीचा और दूसरी बात यह श्रेय अच्छी श्रेय साधनमे धर्म अग्निहोत्रा स्वर्गो अत्र अग्निहोत्रम इव स्वर्गो बवती अग्निहोत्र आत्मगुण कसाधनतः और दूसरा श्रेय साधन का नाम धर्म साधन धर्म कह दिया था गीता में भी ना और अभ्य का साधन का नाम धर्म ये धर्म का लक्षण है और धर्म का विधि कौन कर रहे हैं अग्निहोत्रम अग्निहोत्र श्रेय क्या है आपका स्वर्ग प्राप्ति उसका साधन क्या है अग्निहोत्र ऐसा कौन कह रहा है वेद कर रहा है कहीं कहा गया आत्म विशेष गुणों श्रेय साधन धर्म कहा है विशेष गुण है ना कोई भी विधि वाक्य में धर्म को आत्मविशेष गुण विधान हो रहा है कभी अग्निहोत्रा स्वर्गो भवत्यत्र अग्निहोत्र से स्वर्ग प्राप्त होता है इस वाक्य में अग्निहोत्रम अग्निहोत्र जैसा स्वर्ग का साधन रूपेण अग्निहोत्र का विधान हुआ है वैसे उस वाक्य में कहीं भी किसी भी शब्द से कश्मी आत्मगुणम श्रेय शांत श्रुति नहीं अभिधाती श्रुति जो है उस विधि वाक्य में किसी भी शब्द किसी भी प्रत्यय प्रकृति किसी के द्वारा भी आपका संकेत भी नहीं दे अग्निहोत्र इस वाक्य का प्रत्येक प्रत्यय प्रत्य प्रकृति को तोड़ करके प्रत्यात्म बता दिया में? है ना? ता प्रत्य है दो भाग कर दिया ना शादी भावना आरती भावना समझाया वहां बसा विवेचन किया हुआ किस प्रत्यय का क्या अर्थ है उस प्रत्यय कहा होगा समान पद श्रुति ही है ना समान विधान श्रुति ये प्रश्वन आना ये तो है तो हर चीज का निर्णय है वहाँ पर माला में। पर माला में में सूत्र के आधार दिया न्याय कश्यप अंश से आप तो श्रुति ही न अभिदाती किसी भी अंश को लेकर के आप्त तो गुण को श्रेय साधन रूप में ना कोई भी विधि वाक्य विधान श्रुतियों में नहीं करता तथा तो न तत्व धर्मत्व इसलिए आत्मा का विशेष गुण में धर्मत्व व्यवहार नहीं कर सकते ये ते नहीं वह इसी के आधार पर आर्त प्राभाकर मतेशु पुण्य परमाणु अपूर्वादिशु अपनी धर्म शब्द वाक्यता निरस्तावेदित इसी के आधार पर जैनी लोग प्राभाकर लोग इतने सभी लोग मानते हैं अलग अलग नाम देते हैं और सभी लोग भूल कर दिया को गुण मान लिया जिसने सारे लोग गलत पुण्य परमाणु अपूर्वादिश धर्म शब्द बातचता धर्म शब्द की बाच्यता माना वो इन्हीं युक्तियों से निरस्त समझना चाहिए तदुत्तम आचार्य इन सारे मतों को कुमार भट्ट ने संग्रह किया है श्लोक में नीचे देखो ऊपर तीन पंक्ति दिया ए पंक्ति नहीं दिया बल्कि वो भी अंतकृत का वास्सनाया चेतसलेश पुण्युण पूर्वजन्म प्रयोग धर्मशब्द न दृष्टो न च चनम पुषाथ शक्य चोदना अंतकृत्त अंतकण वृत्ति है वो ऐसा मानते कौन सांख्य दर्शन ऐसे कौन कहता है सांख्य दर्शन वाला वासनाया तो और जो बौद्ध कहते हैं उनके जो क्षणि विज्ञान रूप जो चैतन्य है उसका उसमें रहता है वासना के रूप में विज्ञानगत ज्ञानांतर्जनी वासना को वो धर्म कहते हैं अंतकण वृत्ति विशेष धर्म सांख्य मत में अंतकर्ण में रहने वाला एक वृत्ति विशेष धर्म और उनके यहां क्या है बौद्धो में क्षेत्र विज्ञान विज्ञान में जो वासना रूप से रहती है और उस वासना कोई धर्म कह देते हैं इसलिए सप्तमी सब जगह इनमें धर्म शब्द प्रयोग होता है अंत विशेष में धर्म शब्द प्रयोग होता है चैतन्य में विद्यमान जो वासना है उस वासना में धर्म शब्द प्रयोग होता है ऐसे अनवय करना है पुण्य शु पुतगल कहते हैं जैन लोग असंख्य अवय वाले द्रव्यों को धर्माधर्म कहते हैं वो लोग असंख्य प्रदेश धर्मो तत्व संग्रह नामक उनके ग्रंथ में तत्व में पांचवा अध्याय के सातवां सूत्र नीचे दिए देखो जैन का असंख्येय प्रदेश धर्म यो ऐसे उन्होंने पुतगलेशुण्य पुतगल कहते परमाणु पुण्यात्मक परमाणु विशेष परमाणु विशेषी परमा त्मक होता है उनमें वो धर्म शब्द का प्रयोग करते पुण्य रूपा परमाणुओं में पुण्यात्मक जो परमाणुओं में धर्म शब्द का प्रयोग कर देते हैं अवैव परमाणु क्या आपको पुण्य भी असंख्य होगा ऐसे पाप भी परमाणुमय है पुण्यात्मक जैसे परमाणु होते हैं पापात्मक भी परमाणु है वो भी असंख्य मुक्ति मुश्किल हो जाता है ना असंख्य खत्म होंगे ये और दृगुणे कह दिया कौन नहीं है एक लोग लोग जीवात्मा का गुण मान लिया जीवात्मा उसका एक गुण में धर्म शब्द का प्रयोग करते जीवात्मा का एक विशेष गुण का नाम धर्म और अंत में आता है अपूर्व जन्मनी प्राभाक्रम अपूर्व के लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया करते हैं जो कि का कारण है। अपूर्व अपूर्व अपूर्व जो अपूर जो जो पैदा यज्ञ से उत्पन्न होता है। उसमें जन्म आदि चलेगा तो धर्म शब्द का प्रयोग पुतगल आदि में न देखा गया है और न उनमें हो सकता है प्रयोग किया कर सकते हैं हम लोग और विधि वाक्यों के द्वारा भी इन चीजों को धर्म करके बोधित किसी विधि के द्वारा अभिधान नहीं हो रहा है जैसे पुरुषार्थ सत्य है ना इसलिए कहा प्रयोगो हो धर्म शब्द न दृष्ट न चारण इन चीजों में धर्म शब्द का न प्रयोग हो देखा गया है ना ये पुरुषार्थ के साधन हो सकते हैं पुरुषार्थस्य पुरुषार्थ न से ज्ञात माने विधियों के द्वारा इन चीजों को पुरुषार्थ का साधन है ऐसा विज्ञान कराना संभव नहीं है इसलिए इनका मत बिल्कुल ऐसा गलत है या का द्रेव धर्म करके इसलिए प्रश्न अपने सावरभाषी में साफ लिख दिया है सावरभाषी है चरम अपूर्वम मुख्य रूप में हमें पिछाड़ रहे हैं ना अपने ही आदमी गलत बता रहा है तो पहले उसको ठीक करना पड़ेगा बाकी गो तो है, है। कि चरम लोक में अत्यंत प्रसिद्ध है ऐसे चीज को वो मान रहा है कौन प्राभिक और उसका नाम रह कार्य उसको कार्य बोलता है बताओ अपूर्व को ही कार्य कार्य और अपूर्व अपूर एक ही चीज है कार्यादि अपरनाम नाम अध्यय इस कार्यादि अपर नाम अध्यय दूसरा नाम है किसकी अपूर्वम अपूर्व अपूर्व का कथन करते हैं कौन कहता है वो भी कैसे गा रहा है वो लिंगा से क्या लिंग है ना जो लिंग लकार हम लोग व्याकरण में पढ़ते हैं कि वेदों में वे लिंग लकार है वो लिंग लकार क्या करता है अपूर्व का बोध करता है उस अपूर्व का एक दूसरा नाम कार्य इत्यादि बोलते हैं इत्य दुराग्रह मातरम ये उनकी केवल दुराग्रह प्रमाणांतरण संज्ञा संजी संबंध बिना शब्द प्रवृत्ति क्योंकि प्रमाणांतर के द्वारा संज्ञा संजी का संबंध का निश्चय के बिना कहीं भी आपको शब्द की प्रवृत्ति होता हुआ देखा नहीं मिलता संज्ञा संबंधी ज्ञान आठ प्रकार से शक्तिग्रह होता है ना संग्रह में, में बताया था श्लोक भी है आठ प्रकार से एक शब्द का अपने अर्थ के साथ जो संबंध है उसको से क्या चीज़ पकड़ में आएगा है ना गोल मटोर वस्तु पटकाने से जो पहनते कपड़ा इसका ये जो संज्ञा और संजी इनके संबंध ज्ञान प्रमाणांतर से ज्ञात होता है वो शब्द अपने नहीं बोलता मेरा यह अर्थ है वो जो तो व्याकरण से मालूम होगा धातु क्या है प्रत्येक क्या है किस अर्थ प्रयोग किया है और तो काव्य है कोश है उपमान है प्रसिद्ध पद सानिध्य बोला था वहां व्यवहार वृद्ध व्यवहार है मध्यम व्यवहार कर रहा है वृद्ध ने बोला मध्यम ने कर रहा बोल कर रहा है तो बच्चा ने सो देख करके सीख लिया पहले समझा चुके आवाप और प्रक्रिया भाग्य आएगा दोबारा अनेक प्रक्रिया है शक्तिग्रह करने की और उसको संग्रह करके आठ करके निश्चय कर दिया है उनके बिना शब्द का प्रवृत्ति हो जाए किसी अर्थ में ये नहीं हो सकता अवगमे परस्पर ही हमें कार्य का बोध हुआ और कार्य से लिंग का बोध हो गया तो अनुदान दोष हो जाएगा तस्मात तो लिंगाज राम अपूर्वाधायक अनुपत्यश्च न धर्म शब्द वाच्यता उपपत्ति लिंगादियों के द्वारा अपूर्व का अभिधान नहीं किया जाने से अभिधान करना उत्पन्न नहीं, नहीं है युक्त नहीं है अतः अपूर्व में धर्मशुद्यता बिल्कुल उचित नहीं होता कार्य ये उत्पत्ति तब प्राभा प्राभाकर अपने विस्तार समझाएगा नहीं नहीं लिंगों से कार्यो में ही कार्य रूपार्थ में ही विने शब्द का शक्तिग्रह होना ग्रंथी विवाद ग्रंथपत्ति नाम से लिख दिया लोगों ने शक्तिवाद भी है स्पोटवाद भी है अलग अलग पुस्तक लिख दिए लोगों ने अपने अपने अनुसार शक्ति कैसी मानी गई शब्द शब्द का स्वार्थ में निर्णय कैसे किया जाता है इस शब्द से यही अर्थ बोध हो उसकी प्रक्रिया बताया लोगों ने उस प्रक्रिया का ही नाम विने विधि लिंग लगा रहे उस विधि लिंग के जो अर्थ है वह कार्य में ही निश्चय होता है कार्यपत्ति कैसे हित तो दुनिया में कहीं नहीं होता तुमको कहा हो गया लोक व्यवहार में प्रसिद्ध नहीं अन्य शास्त्रकारों के तरफ प्रसिद्ध नहीं न व्याकरण में का व्याकरण में क्या विधि निमंत्राम संप्रष्ट प्रार्थनेशु लिंग वहां कहीं ना अपूर्वेशु लिंग कहा अपूर्णा से नहीं आगे गई कार्य भी शब्द नहीं आया विधि मंत्रणा मंत्रणा अधिष्ट संप्रष्ट प्रार्थना कार्यु कह पानी पाणी तब तुम्हें तो मान लेता कार्य में भी लगा कारी था। पानी ने न अपूर्व शब्द प्रयोग किया न कार्य प्रयोग किया जो तुम करे उनमें से कोई शब्द नहीं आता वहां इन अर्थों में है ही नहीं लिंगलकार और दूसरा अर्थ आता आशीष लोटो आश शब्द में आता है इसलिए कहते व्याकरण अनुसार चिंतन करो तो लिंग लकार कर तो कार्य हे में है नहीं अन्य लोक में भी प्रसिद्ध नहीं आप कह रहे हो तो कैसे होते बताओ तो समझा जाता तो ही स्तनपान आदिशु सकल कर्तव्यु मम इधम कार्य कार्य बोधादि और स्वतंत्र प्रवृत्ति दृष्टा तो लोग प्रसिद्ध पल दिखा रहा लोक भी क्या प्रसिद्धि है एक माँ है औरत स्त्री है माँ हो गई है बच्चा हुआ है तो क्या समझती है मेरे कर्तव्य क्या है मेरा कार्य क्या है कार्यम ग्रहण करती है है है बच्चे को कराना मेरा कार्य ऐसे उसके दिमाग में आता है ना तब तो करेगी आप भी मेरा काम है इस समय रोटी बनाना ऐसे निर्णय होगा तब तब तो आप करोगे करोगे मेरा ड्यूटी नहीं है बोलोगे मुझका है व्यवहार है कार्य ये आपको जब तक निश्चय नहीं होता तब तक, तक होते हैं। आप प्रवृत्ति नहीं होती अच्छा सकल विधियों से आपको क्या हुआ विधि सुनने के बाद कार्य निश्चय होता है तभी आप करते हो नहीं तो विधि एक काल से सुने दूसरे काल से छोड़ देने कर्तव्य विधि श्रवणान यदि निश्चय निश्चित इधम कर्तव्य न होती प्रवृत्ते स्तनपादियों सकल कर्तव्यों में सकल कर्तव्य मदं कार्य कार्यबोधाव स्वतंत्रवृत्तिदृष्ट ततच गा प्रवर्तकृद्धवाक्यश्रवान यंग तत गाँव प्रवर्तक वृद्ध वाक्य श्रवणान बोला एक बूढ़े ने प्रवर्तक बुद्धा ने अतः तो गुरु ने बोला जाओ को ले आओ आ बीच का गया लेलोक्य मध्यम वृद्ध जवान आदमी छेड़ा हो गया वो जा रहा है लाने के लिए ये देख रहे कौन बालक देख रहा है अवलोक्य प्रवृत्त अन्यथा उस मध्यम की प्रवृत्ति के आधार पर बालक ने नूनम कार्य वाक्य के अर्थ को जानने की इच्छुक बालक ने उस प्रवृत्ति की अन्य के आधार पर अमुक वाक्य से अमुक कार्य का बोध हो रहा है ऐसा निश्चय कर लेता है पुनश्चित से कार्य प्रतिपादन वाक्य मिथि उसके बाद उसके बुद्धि में निश्चय हो जाता है पहले दूसरा जो अष्ट विपत्ति की शक्तिग्रह का आठ प्रक्रियाओं में से व्यवहार की प्रक्रिया वो भी ले लिया ना शक्तिग्रह की प्रक्रियाओं के, के माध्यम से भी शक्ति विधि की शक्ति किसमें ग्रहण हो रहा है कार्य में ग्रहण हो रहा है लोग से भी शक्ति जो है विधि का कार्य में हुआ और शक्तिग्रह की अष्ट प्रक्रिया में उसके आधार पर भी शक्तिग्रह कार्य में हो रहा है लिंगों का अनंतरम आवाप उद्वाप्याम उसकी बाल क्या करता है बालक आवाप और के आधार पर आ नया नये और गोप पद का अलग अलग अर्थ भी ग्रहण करता है। पहले वाक्य का मोटा मोटी अर्थ कर लिया ऐसा वाक्य बोलेगा कोई तो जाना होता है अब हो आया थक, ओ, ये, ये लाने के लिए कहा था। इसलिए ये ये गाय गाय को लाया। ये जो लाया जो है ये है। गोशब्द गर्द उस लाए वस्तु तो में पकड़ा क्योंकि आज भी तो वही गया और वही आ रहा है क्या होगा बस हो गया वो तो जब गया था जो कुछ नहीं था अब जो आया है तो क्या साथ में है वो वो क्या चीजें गाम शब्द वाच्य है ग्रहण कर लेगा वो और उसके लिए जो कुछ उसने क्रिया किया है वो आने शब्द वाच्य क्रिया है ये ग्रहण हो जाएगी ना उस बालक को इसे कहते हैं अनंतरम आवापुदापा ब्या बधा न बोल दिया अरे क्या बोला था गाम आने बोला था लाया सुन रहा है क्रिया तो क्रिया और आने अमुक वस्तु का नाम गाय लिंगादि नाम इतरान्वित कार्यवाचकत्वा रहे थी इसलिए अब उद्वाप के द्वारा लिंगादियों को इतर द्रव्यादियों के साथ अन्वित होकर के कार्य की वाचकत्व को ही वह बालक बालको निश्चय कर लेता है कार्यान्वित और उनको हुआ। उन पदों को अपने अपने जो द्रव्य वस्तु है तद वाचक वा ग्रहण कर लेता है क्रिया कार्य समस्त लिंग क्रिया रूपा कार्य में ही विपत्ति जाता है इस प्रकार लौकिक कार्य में ही क्रिया कार्य लौकिक कार्यों में ही का शक्तिग्रह निश्चय हो गया जब लोक में जिस निश्चय आपने कहा जैसा लोक में वैसे वेद में होता है इसे बता में में दिया प्रक्रिया ऐसे ही के आधार पर वेद में लगाओ पुनः स्वर्ग काम इत्यादिश्वर लिंगादि नाम क्षण भंग क्रिया कार्य स्वर्ग काम पर संविरोधा क्रियोत्ती मुख्यो लिंगात्य क्रिया कार्य तो लक्षण या यदि क्रमाद अपूर्व उत्पत्तिप है लेकिन अंदर क्या हो रहा है यहां स्वर्ग विजेता में, में वो क्रिया वही नष्ट हो रही फल नहीं निकल रहा है इसलिए लिंग का अर्थ हम केवल कार्य में नहीं कर सकते लिंग का क्या करेंगे इसे मुख्य अर्थ अपूर्व लेना पड़ेगा और लक्षणा से क्या लेंगे कार्य को लेंगे इसे कहता है स्वर्ग काम इत्यादियों में लिंगादियों का पे क्षणभंग्य क्योंकि कार्य लोगे तो कार्य लो तो कैसा है वो है क्षणभंग क्रिया विशिष्ट कार्यो में अर्थिक निर्णय कर लोगे स्वर्ग काम पद संविहार विरोध स्वर्ग काम पद का सा जो उच्चारण हुआ है उस विरोध हो जाएगा कि स्वरूप फल दिए भी ही क्रिया नष्ट हो गया कार्य नष्ट हो गया विरोध हो गया ना पर स्वर्ग में कैसे बोल रहे हो वहां तो क्या फल मिल रहा है गांव में क्रिया का फल मिल गया बुलाया गाय को भयानक क्रिया का फल वही दिख रहा है बांध दिया उसने यानी यहां ऐसी क्रिया का रूप कार्य का बोध कर रहा है क्रिया कार्य को जिसका फल तत्काल कहीं कुछ दिखता नहीं है तब क्या करना पड़ेगा तक विरोध होने से क्रियोतीर्ण अपूर्व में व क्रियाजन्य एक अपूर्व को मानना पड़ेगा वो लिंग का मुख्य अर्थ अपूर्व मुख्योलिंगाद्य और क्रिया कार्य तो, क्रिया कार्य को तो लक्षण उस अ उसके लिए हमें लक्षण लक्षणार कार्य को मानना पड़ता है इति अपूर्वे पूर्वपत्ति क्रमश अपूर्व लिंग का विपत्ति सिद्ध हो जाता है ऐसा नहीं हो सकता क्यों इस पर विचार कर।